टॉक ज्योति से ज्योति जले नंबर ट्वेल्व पहला प्रश्न मैं न सत्य को देखता हूं न सौंदर्य को प्रभु का भी मुझे कुछ आभास नहीं होता है आपकी बातें न समझ पाता हूं न पचा पाता हूं मैं क्या करूं प्रभु को देखने का प्रश्न नहीं है आंख खोलने का प्रश्न सौंदर्य को अनुभव करने की बात ऐसी नहीं है कि सौंदर्य वहां पड़ा है और अनुभव हो जाए सौंदर्य को अनुभव करने वाला संवेदनशील हृदय जगाना पड़ता है भीतर संवेदनशील हृदय हो तो बाहर सौंदर्य है अंधा आदमी प्रकाश को तलाशे और प्रकाश उसे न मिले तो प्रकाश का कोई कसूर है अंधे आदमी को आंख का इलाज खोजना चाहिए आंख की औषधि खोजनी चाहिए अंधे आदमी को सूरज की खोज में नहीं जाना चाहिए वैध्य की खोज में जाना चाहिए इसलिए संतों ने निरंतर कहा है कि परमात्मा को मत खोजो गुरु को खोजो परमात्मा को कैसे खोजोगे परमात्मा को खोजने में तुम सीधे समर्थ होते तो तुमने कभी का खोज लिया होता एक अंधे आदमी को बुद्ध के पास लाया गया था वह अंधा आदमी बड़ा तार्किक था अंधे अक्सर तार्किक हो जाते अंधों को तार्किक होना पड़ता है तार्किकता अंधेपन के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी है कारण है अंधा आदमी अगर ये चुपचाप मान ले कि प्रकाश है तो उसने यह भी मान लिया कि मैं अंधा हूं और कौन मानना चाहता है कि मैं अंधा हूं मन को पीड़ा होती अहंकार को चोट पड़ती छाती में घाव हो जाता प्रकाश को मानो तो यह मानना पड़ेगा कि मैं अंधा हूं क्योंकि मुझे दिखाई नहीं पड़ता इसलिए उचित यही है कि प्रकाश को ही न मानो जड़ से ही काट दो बात प्रकाश है ही नहीं और जब प्रकाश नहीं है तो मुझे क्यों दिखाई पड़ेगा कैसे दिखाई पड़ेगा प्रकाश को इंकार करके अंधे आदमी ने अपने अंधेपन को इंकार कर दिया उसने अपने को घाव से बचा लिया वो जो पीड़ा होती वो जो अवमानना होती वो जो अपने ही सामने दीनता हो जाती कि मैं अंधा हूं अभागा हूं उससे बचने का उपाय क्या है उससे बचने का एक ही उपाय है कि प्रकाश है ही नहीं इसलिए अंधा तार्किक हो जाता है नास्तिक का इतना ही अर्थ होता है कि वह आदमी आत्मरक्षा में लगा है कह रहा है ईश्वर नहीं है क्योंकि अगर ईश्वर है तो फिर मैं दीन हूं अगर ईश्वर है तो फिर मैंने अपने जीवन का कोई सदुपयोग नहीं किया अगर ईश्वर है तो मैंने ऐसे ही कूड़े कांतर को इकट्ठा करने में जीवन गवा दिया मैं व्यर्थ गया कौन मानना चाहता है कि मैं व्यर्थ गया मैं सार्थक हूं तो एक ही उपाय है कि ईश्वर नहीं होता तो मुझे भी मिल गया होता मुझमें क्या कमी थी मेरी पात्रता में कौन सी कमी है होता तो मुझे भी मिल गया होता नहीं मिला तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं या तो मैं अपात्र हूं या वह नहीं है दूसरी ही बात माननी आसान मालूम पड़ती है अहंकार के विपरीत नहीं जाती इसलिए मैंने कहा कि अंधे तार्किक हो जाते साधारण अंधों की बात नहीं कर रहा हूं आध्यात्मिक अंधों की बात कर रहा हूं उस अंधे आदमी को बुद्ध के पास ले जाया गया बड़ा तार्किक था जो भी सिद्ध करना चाहते कि प्रकाश है वो असिद्ध कर देता और भी एक बात ख्याल में ले लेना जिसको प्रकाश दिखाई नहीं पड़ा है तुम उसके सामने प्रकाश को सिद्ध करना भी चाहोगे तो करना पाओगे वह तुम्हें असिध कर देगा यदि तुम जानते हो कि प्रकाश है मगर जानना एक बात है और जनाना दूसरी बात है जानने से क्या होता है कैसे सिद्ध करोगे अंधे आदमी के सामने कि प्रकाश है? न तो प्रकाश को उसके हाथ में दे सकते हो कि वो छू ले चख ले गंध ले ले प्रकाश को बजा के ध्वनि सुन ले ये चार इंद्रियां उसके पास हैं है। वह अंध आदमी भी अपने मित्रों को कहता था कि तुम प्रकाश को मुझे दे दो मैं जरा हाथ में लेके स्पर्श कर लू और ऐसा भी नहीं है कि प्रकाश हाथ में नहीं पड़ता है लेकिन प्रकाश का स्पर्श नहीं होता खड़े हो धूप में तो हाथ पर प्रकाश बरस रहा है लेकिन स्पर्श नहीं होता वंद आदमी कहता था कि मुझे दे दो जरा मैं चख लूं मीठा है कड़वा है तिक्त है स्वाद क्या है कोई भी चीज हो तो उसका स्वाद तो होगा उसे बजा के ठोंक कर देख लूं कुछ आवाज तो निकलेगी ऐसे मैं मान लूंगा कि प्रकाश है वे गए थे हार गए थे उनका सारा अनुभव दो का कर दिया था उस संध्या आदमी ने एक नास्तिक हजारों अनुभव से भरे हुए लोगों को हरा सकता है नकार की वह बड़ी खूबी है तुम कहो कि चांद सुंदर है और हजार लोग कहें कि चांद सुंदर है लेकिन एक आदमी खड़ा हो जाए और कहे कि सिद्ध करो क्या सौंदर्य है कौन सा सौंदर्य कहां है, कहा है सौंदर्य तो हजार व्यक्ति जो अनुभव कर रहे थे चांद का सौंदर्य अपने भीतर सिकुड़ जाएंगे कोई उपाय ना पाएंगे अनुभव को सिद्ध करने का कोई उपाय होता ही नहीं वे उस आदमी को बुद्ध के पास ले आए सोचा कि बुद्ध तो सिद्ध कर सकेंगे लेकिन बुद्ध अनूठे व्यक्ति थे बुद्ध ने कहा तुम इसे मेरे पास लाए क्यों ऐसे किसी वैध के पास ले जाओ मेरा अपना वैद्य है जो कभी कभी मेरी चिकित्सा करता है जीवक उसका नाम है तुम उसके पास ले जाओ इसकी आंख पर जाली है जाली कटनी चाहिए जाली कट गई छह महीने के बाद वह अंधा आदमी नाचता हुआ आया बुद्ध के चरणों में गिरा और कहा मुझे क्षमा करते मैंने उस समय जो बातें कही थी मैं अज्ञानी था मैंने जो दंभ दिखलाया था कि प्रकाश नहीं है वह मेरी भ्रांति थी मगर मैं और कर भी क्या सकता था मुझे दिखाई नहीं पड़ता था तो मुझे तो ऐसा ही लगता था कि जितने लोग कहते हैं प्रकाश है वे सब मुझे अंधा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे पीड़ा होती थी प्रकाश शब्द ही मुझे कांटे की तरह चुपता था आपने भला किया मुझे समझाया नहीं समझाते तो मैं समझता नहीं मैं आपसे भी जूझा होता आपसे भी विवाद किया होता और अब मैं जानता हूं मैंने देख लिया मैं भी किसी अंधे आदमी को समझा सकूंगा अब मैं आपकी तकलीफ भी समझता हूं और मेरे मित्रों की तकलीफ भी समझता हूं उनसे भी क्षमा मांग आया तुम पूछो कि मैं न सत्य को देखता हूं न सौंदर्य को प्रभु का भी मुझे कुछ आभास नहीं होता है। तो इसका एक ही अर्थ है कि तुम्हारे भीतर जो संवेदना के स्रोत होने चाहिए वे सोए पड़े उन्हें जगाना होगा तुम परमात्मा की बात ही छोड़ दो तुम ध्यान करो मुस्लिम लोग आके पूछते हैं कि हम तो नास्तिक हैं क्या हम ध्यान कर सकते मैं उनसे कहता हूं कि नास्तिक हो इसलिए ध्यान के अतिरिक्त तो और करोगे क्या ध्यान में ईश्वर को मानना शर्त नहीं है ईश्वर का अनुभव ध्यान का परिणाम है शर्त नहीं इस बात को ख्याल में ले लेना ध्यान ये नहीं कहता कि पहले ईश्वर को मानो फिर ध्यान करो मानोगे तो ही ध्यान हो सकेगा नहीं जो कोई ऐसा कहता हो कि मानो फिर ध्यान हो सकेगा वह झूठ कहता है उसे ध्यान का स्वयं भी पता नहीं अंधा आदमी प्रकाश को न माने तो क्या उसकी आंख की चिकित्सा नहीं हो सकती क्या मानने के बाद चिकित्सा होगी क्या मानना चिकित्सा की अनिवार्य शर्त हो सकती चिकित्सा से क्या लेना देना मानने न मानने का मानो या न मानो जहर पियोगे तो मरोगे मानो या न मानो अमृत पियोगे तो शाश्वत जीवन मिलेगा मानने न मानने की बात ही नहीं है ध्यान करो और ध्यान की कोई भी शर्त नहीं ध्यान का सीधा सूत्र है धीरे धीरे मन को निर्विचार करो तुम ईश्वर की फिक्र ही छोड़ो नहीं तो यह ईश्वर भी एक और विचार का बवंडर खड़ा कर देगा ईश्वर से तुम्हें क्या लेना देना ईश्वर शब्द भी तुम्हारे लिए व्यर्थ है जो तुम्हारा अनुभव नहीं है वह शब्द कोरा होता है खाली होता है उसमें कोई अर्थ नहीं होता हां रामकृष्ण ने कहा होगा जब यह शब्द उसमें अर्थ रहा होगा रमण ने कहा होगा उसमें अर्थ रहा होगा तुम जब इस शब्द का उपयोग करते हो उसमें कोई अर्थ नहीं होता यह बिल्कुल व्यर्थ होता और व्यर्थ ही हो इतना नहीं अक्सर तो अनर्थ होता है तुम इन शब्दों को छोड़ो तुम निर्विचार की थोड़ी तलाश करो विचार तो तुम जानते हो ना विचार तो तुम्हें अनुभव में आते हैं ना विचारों से तो तुम घिरे हो वहीं से यात्रा शुरू करो और कभी कभी यह भी समझ में आता है या नहीं कि कभी विचार ज्यादा होते हैं और कभी कम होते उससे एक बात प्रमाणित हो जाती कि विचार कम हो सकते हैं और कम हो सकते हैं और कम हो सकते हैं और ज्यादा हो सकते हैं और ज्यादा हो सकते हैं विचार जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि तुम संभाल ना पाओ तो उस अवस्था का नाम विक्षिप्तता है और विचार जब बिल्कुल शून्य हो जाते हैं कि संभालने को कुछ बचे ही नहीं उस अवस्था का नाम विमुक्तता है विचार की भीड़ का बढ़ जाना विक्षिप्तता की यात्रा है और विचार से खाली होते जाना विमुक्तता की जिस दिन विचार बिल्कुल नहीं होते उस दिन परमात्मा सामने ही खड़ा हो जाता सब तरफ खड़ा हो जाता खड़ा ही था सिर्फ विचारों के कारण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता था आंख से जाली कट गई विचार की जाली ने तुम्हारी आंख को अंधा किया है। विचार के पर्दे पे पर्दे पड़े और जहां परमात्मा दिखा वहीं सौंदर्य दिखा यह परमात्मा का ही दूसरा नाम है मेरे लिए सत्य से भी ज्यादा मूल्यवान शब्द है सौंदर्य क्योंकि सत्य में तो थोड़ी तर्क की गंध आती विचार की थोड़ी सी झलक मिलती सत्य तो ऐसा लगता है जैसे विचार का निष्कर्ष हो जैसे तर्क की निष्पत्ति हो नहीं परमात्मा सौंदर्य है रसो वैसा वह रस रूप है वह परम सौंदर्य है फूल में जो छिपा है सौंदर्य चांद में जो छिपा है सौंदर्य किन्हीं की आंखों में जो छिपा है सौंदर्य बच्चे की मुस्कुराहट में पक्षियों की चेचाहट में यह सारा सौंदर्य वही है यह तुम्हारे भीतर चलने वाली विचार की प्रक्रिया की निष्पत्ति नहीं है इसलिए सत्य से भी ज्यादा उचित सत्य से भी ज्यादा सार्थक शब्द परमात्मा को प्रकट करने वाला सौंदर्य मैं रविंद्रनाथ से राजी हूं रविंद्रनाथ ने सत्य को उपयोग नहीं किया सत्य शब्द का उपयोग नहीं किया परमात्मा को सुंदर कहा हमारे पास दो बड़े बहुमूल सूत्र सचिदानंद एक सूत्र है और सत्यम शिवम सुंदरम दूसरा सूत्र इन दो सूत्रों में भारत की सारी खोज समाविष्ट है दूसरा सूत्र पहले सूत्र से भी मूल्यवान है सचिदानंद मूल्यवान सूत्र है कि वह परमात्मा सत है चित है आनंद है दूसरा सूत्र पहले से भी ज्यादा मूल्यवान है वह परमात्मा सत्य है शिव है सुंदर है दूसरे सूत्र में काव्य है पहले सूत्र में दर्शन है पहला सूत्र दार्शनिक की भाषा में अभिव्यक्त हुआ है दूसरा सूत्र कवि की भाषा में और कवि की भाषा हृदय की भाषा है कवि ऋषि के निकटतम है तुम पूछते हो मैं ना सत्य को देखता हूं ना सौंदर्य को तो इससे एक ही बात की खबर मिलती कि तुम्हारे पास सत्य को सौंदर्य को ग्रहण करने वाली संवेदनशीलता नहीं और ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बिना संवेदनशीलता के पैदा होता है यह तो असंभव है संवेदनशीलता तो हम सभी लेके आते कुछ लोग निखार लेते और कुछ लोग बिना निखारी छोड़ रखते कुछ लोग सुव्यवस्थित कर लेते हैं कुछ लोग अव्यवस्थित छोड़ देते कुछ लोग उस संवेदनशीलता को श्रृंगारित कर लेते और कुछ लोग उपेक्षित छोड़ देते तुमने उपेक्षित छोड़ रखी तुमने अपनी हृदय की वीणा पर ध्यान ही नहीं दिया उस पर धूल जम गई कूड़ा करकट बैठ गया शायद वीणा दबी गई होगी शायद अब वीणा का पता भी ना चलता होगा जैसे किसी दर्पण पर बहुत धूल जम जाए और दर्पण का कोई पता ही न चले दर्पण मिट नहीं जाता दर्पण अब भी वैसा का वैसा है लेकिन अब उसमें प्रतिफलन की क्षमता नहीं अब कोई सामने से निकलेगा तो दर्पण उसे पकड़ नहीं पाएगा दर्पण अंधा है जरा सी धूल झाड़ने की बात और दर्पण फिर सजीव हो उठेगा फिर सब प्रमाण सब प्राण हो उठेगा तब तुम जानोगे सत्य भी तब तुम जानोगे शिव भी तब तुम जानोगे सुंदर भी पूछते हो प्रभु का भी मुझे कुछ आभास नहीं होता कैसे होगा और जो कहते हैं उन्हें होता है उनमें से भी निन्यानबे झूठ ही कहते इसलिए तुम उस चिंता में भी मत पड़ना कि तुम बड़े अल्पमत में हो तुम्हारा ही बहुमत है सौ व्यक्ति जो कहते हैं कि ईश्वर को हम मानते हैं उनमें से निन्यानबे तो झूठ ही कहते और यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और सब झूठ तो छोटे छोटे किसी आदमी ने दो रुपए की जगह तीन रुपए बता दिए और किसी आदमी ने कुछ और छोटा मोटा झूठ बोल दिया कुछ कहा था कुछ बदल दिया कमरे में दस लोग बैठे थे उसने बाहर जाके बारह बता दिए घर में कुछ भी ना था बाहर ऐसे अकड़ के चला कि जैसे लाखों पड़े हो मगर ये सब छोटे झूठ हैं इनका कोई मूल्य नहीं ये तो सपने के भीतर सपने हैं झूठ के भीतर झूठ है छोटे झूठ हैं लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को बिना जाने कहता है कि ईश्वर है इसने तो आखिरी झूठ बोल दिया इसकी बेईमानी तो हद के बाहर हो गई यह आदमी तो बिल्कुल अधार्मिक है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे मंदिरों और मस्जिदों में जो लोग पाए जाते हैं आधार्मिक लोग हैं बाजारों में मिलने वाले लोगों से ज्यादा आधार्मिक क्योंकि बाजार के झूठ बाजार के झूठ है मंदिरों मस्जिदों में जो झूठ बोले जा रहे हैं यह आध्यात्मिक झूठ है जब तक तुमने न जाना हो तब तक ईमानदारी इसी में है कि कहना कि अभी मैंने जाना नहीं न तो यह कहना कि इस पर है क्योंकि वह भी झूठ है तुम्हारे अनुभव के अनुकूल नहीं और न यह कहना कि नहीं है क्योंकि वह भी झूठ है तुमने वह भी नहीं जाना और दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं आस्तिक और नास्तिक एक तरह का झूठ हिंदुस्तान में बोला जाता है एक तरह का झूठ रूस में बोला जाता मगर है मगर दोनों झूठ और इसीलिए अपूर्व घटना घटती एक झूठ से दूसरे झूठ पर जाने में देर भी नहीं लगती रूस बड़ा आस्तिक देश था 1917 के पहले क्रांति के पहले रूस ऐसे ही था जैसे भारत बड़ा आस्तिक बड़ा धार्मिक मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सारे रूस की भूमि पर फैले हुए थे हर आदमी धार्मिक था और तब एक चमत्कार हो गए क्रांति हुई और सारे के सारे लोग 10 साल के भीतर नास्तिक हो गए वही लोग क्या हुआ इतनी जल्दी कैसे बदल गए एक झूठ से दूसरे झूठ पे जाने में अड़चन किया है एक झूठ मानते थे आस्तिक का मानने लगे नास्तिक का लोग तो उसके साथ हो जाते हैं जिसके हाथ में ताकत हो जिसकी लाठी उसकी भैंस पहले ताकत थी जिनके हाथ में वो आस्तिक थे तो लोग आस्तिक थे अब ताकत आ गई उनके हाथ में जो नास्तिक हैं तो लोग नास्तिक हो गए लोग तो सदा पीछे चलते अनुकरण करते लोग तो नकली हैं। लोगों के चेहरे तो मुखोटे वे क्या कहते है? उनकी बातों का कुछ अर्थ नहीं तो तुम्हें इससे चिंतित मत हो जाना कि तुम कुछ बड़ी मुश्किल में हो और बाकी लोग बड़ा आनंद पा रहे हैं। ईश्वर को मानने वाले ईश्वर की पूजा करने वाले प्रार्थना करने वाले सत्यनारायण की कथाएं करवाने वाले पंडित पुजारियों के पास जाने वाले तुम जैसे ही तुमसे भी गए बीते क्योंकि तुम्हें कम से कम इतना तो बोध है कि मुझे कुछ एहसास नहीं होता इतनी सच्चाई की किरण तो तुम्हारे पास है इसी किरण का अगर सहारा पकड़ा तो एक दिन तुम परम सत्य तक पहुंच जाओगे लेकिन ख्याल रहे सारी बात भीतर घटनी परमात्मा बाहर है ऐसी तलाश में मत निकलो ना तो हिमालय पर मिलेगा न काशी में मिलेगा ना काबा में मिलेगा जब तुम्हारे भीतर का अंतर खुलेगा जब तुम्हारे भीतर की संवेदनशीलता प्रगाढ़ होगी ऐसी प्रगाढ़ कि जो छिपा है वो प्रतीति में आने लगे इसे तुम ऐसा समझो कभी तुमने ख्याल किया अभी तुम मुझे सुन रहे हो जब तुम मुझे सुन रहे हो तो पक्षियों की चहचाहट तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगी मैं चुप हो जाऊं पक्षियों की चहचाहट सुनाई पड़ने लगी फिर एक और बात सोचो मैं तो चुप हूं लेकिन तुम भीतर बोल रहे हो तो पक्षियों की चहचाहट सुनाई पड़ रही लेकिन अपनी परिपूर्णता में नहीं अगर तुम भीतर भी चुप हो जाओ तो चहचाहट में ऐसा सौंदर्य प्रकट होगा रस विमुक्त हो जाओगे वह रस विमुक्तता ही परमात्मा का अनुभव है परमात्मा कोई ऐसा थोड़ी के लिए धनुष्वाण खड़े थक भी गए होंगे कब से खड़ा रखा बेचारों को धनुषवाण लिए ही खड़े कि मुख पे बांसुरी रखे नृत्य की मुद्रा में खड़े पत्थर के हो तो ठीक असली हो तो अब तक लकवा मार गया होगा अब उनको लिटाओ थोड़ी मालिश करो उनके पैर अकड़ गए होंगे वही मुद्रा पकड़ गई होगी उनकी नसें चकड़ गई होंगी कुछ उन पर भी दया करो कोई परमात्मा धनुष्मान लिए थोड़ी खड़ा है कि बांसुरी बजा रहा है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं यह जगत अपूर्व सौंदर्य से भरा है यह जगत अपूर्व आनंद से लबालब है यह जगत ऐसी शांति से तरंगित हो रहा है ऐसे संगीत से आंदोलित हो रहा है कि जिसका हमें पता नहीं जब हम बिल्कुल चुप हो जाते तब वह संगीत एकदम से हम पर टूट पड़ता है चारों तरफ से न मालूम कितने रंगों में न मालूम कितने ढंगों में परमात्मा का मेघ हम पे बरस जाता इसलिए बाहर मत खोजो संवेदनशीलता खोजो परमात्मा शब्द ही छोड़ दो चलेगा संवेदनशीलता खोजो ज्यादा संवेदनशील बनो तुमने देखा कुछ लोग होते हैं जिनका काम शराब को परखना होता है उनके मुंह पर तुम तो जरा सा दो बूंद शराब दे दो वो शराब का स्वाद लेते ही बता सकेंगे किस ढंग की शराब है इतना ही नहीं उसमें जो बड़े पारखी होते वो कंपनी का नाम बता देंगे कहां की बनी किस देश की बनी इतना ही नहीं कितनी पुरानी है सौ साल पुरानी है कि दो सौ साल पुरानी है कि तीन सौ साल पुरानी ये भी बता देंगे सैकड़ों ढंग की शराबें दुनिया में सैकड़ों कंपनियां बनाती लेकिन पारखी की जीव इतनी संवेदनशील हो जाती जरा जरा से भेद पकड़ती तुम्हें तो, तो कुछ पता ना चलेगा तुम्हें तो सब शराब एक जैसी मालूम पड़ेगी अगर भेद भी पता चलेगा तो भी इतना स्पष्ट पता नहीं चलेगा कि तुम बता सको क्या क्या है चित्रकार जब बगीचे में आता है तो एक ही हरा रंग नहीं देखता तुम जब आते हो बगीचे में तुमको दिखाई पड़ता है सब वृक्ष हरे चित्रकार जब बगीचे में आता उसको लगता है हजारों हरे रंग क्योंकि हरे रंग भी बहुत ढंग के हैं कोई दो वृक्ष एक से हरे नहीं है हरे रंग हैं, और हरे रंग हैं, और हरे रंग हैं, और उनमें बड़े भेद हैं बारीक भेद है मगर चित्रकार की आंख को पकड़ में आते साधारण आदमी तो देखता है कि ठीक है हरियाली बस इतना देख लिया काफी है जब कोई शास्त्रीय संगीत को सुनता है तो जिसके कान प्रवण हो गए जिसके पास शास्त्रीय संगीत को समझने की क्षमता आ गई तुम यह मत सोचना कि वो भी वही सुनता है जो तुम सुनते हो वह बहुत कुछ सुनता है जो तुम्हें कभी सुनाई नहीं पड़ेगा वह स्वरों के बीच में जो शून्य है उनको भी सुनता है दो स्वरों के बीच में जो अंतराल है उनको भी सुनता है उन्हीं अंतरालों से तो गहरा संगीत निर्मित होता है गहरा संगीत स्वर में नहीं होता स्वरों के बीच में दो स्वरों के बीच में जो खाली रिक्त स्थान होता है उसमें होता तुम तो मुझे सुन रहे हो ये दो ढंग से सुन सकते हो जो विद्यार्थी की तरह यहां आया है वो मेरे शब्दों को सुनेगा जो शिष्य की तरह यहां आया है वो मेरे दो शब्दों के बीच में जो खाली जगह है, उसको भी सुनेगा और तब अर्थ बदल जाएंगे तब अर्थ बिल्कुल ही भिन्न हो जाएंगे हर चीज में संवेदनशीलता बढ़ती चली जाए तुम रंग देखो तो गहराई से देखो तुम संगीत सुनो तो गहराई से सुनो तुम नाचो तो गहराई से नाचो तुम गाओ तो गहराई से गाओ तुम्हारी गहराई बढ़ती चली जाए गहराई का ही नाम परमात्मा जिस दिन गहराई इतनी हो जाएगी कि तुम पाओगे कि तुम अपने से ज्यादा गहराई में पहुंच गए जहां तुम चुक जाते हो और गहराई नहीं चुकती जहां तुम पिघल गए और गहराई नहीं चुकती रामकृष्ण कहते थे दो नमक के पुतले एक मेले में गए मेला भरा था समुद्र के तट पर लोगों में विवाद छिड़ गया कि समुद्र कितना गहरा बैठे लोग अपने अपने सास्त्र खोलकर किसके सास में कितना गहरा लिखा है पर सब बैठे घाट पर नमक के एक पुतले ने कहा ये भी क्या बकवास लगा रखी यहां बैठ के कैसे तय होगा कि समुद्र कितना गहरा है मैं डुबकी मारता हूं अभी पता लगा के आता हूं उसने डुबकी मारी वो लौट ही नहीं फिर दूसरे ने कहा मैं जरा उसका पता लगाऊं कि वो गया कहां उसने भी डुबकी मारी वो भी नहीं लौटा मेला बसा था रहा उजड़ भी गया लोग राह देखते देखते थक भी गए चले भी गए रामकृष्ण कहते थे अब तक वो नमक के पुतले लौटे नहीं नमक के पुतले लौटे कैसे गल गए सागर का ही तो अंग थे जिस जैसे, जैसे गहरे गए होंगे वैसे ही वैसे गलते गए होंगे जब ऐसी गहराई आ गई होगी कि जहां बिल्कुल गल गए लौटने का उपाय ना रहा होगा फिर भी गहराई पर गहराई थी और भी गहराइया थी जहां मनुष्य गल जाता है उसके आगे भी हैं उन्हीं गहराइयों का नाम परमात्मा परमात्मा को हम कभी पूरा चुका नहीं पाएंगे किसी ने परमात्मा को कभी पूरा नहीं जाना और न कोई कभी पूरा जानेगा क्योंकि अगर कोई परमात्मा को पूरा जान ले तो उसका मतलब हुआ परमात्मा की सीमा है किसी ने कभी परमात्मा को पूरा नहीं जाना लेकिन फिर हम पूर्ण ज्ञानी किसको कहते है? तो मुश्किल में पड़ोगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं अगर किसी ने परमात्मा को पूरा नहीं जाना तो फिर हम पूर्ण ज्ञानी क्यों कहते हैं बुद्ध को नानक को कबीर को सुंदरदास को इनको हम पूर्ण ज्ञानी क्यों कहते है? इनको पूर्ण ज्ञानी कहने का दूसरा अर्थ इनको पूर्ण ज्ञानी कहने का यह अर्थ नहीं कि उन्होंने पूरा परमात्मा जाना पूर्ण ज्ञानी कहने का अर्थ है ये पूरे परमात्मा में डूबे पूरे परमात्मा में लीन हुए इन्होंने कुछ बचाया नहीं ये परमात्मा रूप हो गए जैसे नमक का पुतला सागर में मिलके एक हो गया नमक के पुतले ने पूरा सागर जाना पूरे सागर की गहराई नाप ली ऐसा नहीं लेकिन क्या बचा नमक का पुतला सागर के साथ एक हो गया यही तो सागर को जान लेना है जानने का और कोई उपाय नहीं सौंदर्य का जन्म आदमी की आंखों में है आकाश की शून्यता पंछी की पांखों में है अगर आदमी खूबी ना देखे तो सब खराब है अगर पंछी न उड़े तो आकाश एक बड़ा घाव है घोंसले की छाती का जो भर नहीं सकता पंछी अगर उड़े तो आकाश उसका कुछ कर नहीं सकता आज के उदास सिद्धांतों को चीर डालो हिम्मत के तर्कस में आशा के तीर डालो हर अंधेरे में दीपक जलाओ हर अमावस में दिवाली मनाओ गले में अगर गीत है तो गाओ चुप्पी की सांस टूट जाए उसे ऐसा उठाओ उदार बनो इतना मत परखो साथियों को कसोटी पर नहीं कसते हैं पगले बातियों को वे तो स्नेह में डुबोकर सुलगा दी जाती है इतना करो कि वे तुम्हारे खातिर खुशी से जलेंगे दूर दूर तक तुम्हारे साथ अंधेरे में चलेंगे जिंदगी आज की भी मीठी है चखो शर्त एक ही है भाई दांतों को साफ और मजबूत रखो तुम्हारे भीतर की पचाने की क्षमता प्रगाढ़ हो शर्त एक ही है भाई दांतों को साफ और मजबूत रखो परमात्मा को पचाने की क्षमता परमात्मा को चबाने की क्षमता परमात्मा को पी जाने की क्षमता तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता बड़ी से बड़ी होती चली जाए तुम्हारा पात्र बड़ा से बड़ा होता चला जाए तुम शून्य बनो पूर्ण अपने से आएगा लोग पूर्ण की तलाश में निकल जाते हैं, इसकी फिक्र बिना किए कि हम अभी शून्य नहीं और जिंदगी को ऐसा बांटो भी मत कि यह साधु है वह असाधु है यह सुंदर वह असुंदर यह सत्य वह झूठ जिंदगी तो एक है कौन साधु कौन असाधु कौन सुंदर कौन असुंदर जिन्होंने जाना है उन्होंने सर्वांग को सुंदर पाया है जिन्होंने जाना है उन्होंने सारे अस्तित्व को परमात्मा में पाया है उन्होंने राम में तो देखा ही है रावण में भी देखा है रावण को जलाना बंद करो रामन को जलाने में तुम सिर्फ इसकी ही घोषणा कर रहे हो कि हम परमात्मा के भी खास खास ढंग चुनेंगे हम चुनाव करेंगे परमात्मा ऐसा होगा तो चुनेंगे वैसा होगा तो नहीं चुनेंगे गोरा होगा तो चुनेंगे काला होगा तो नहीं चुनेंगे सुंदर होगा तो चुनेगा सुंदर होगा तो नहीं चुनेंगे परमात्मा सभी में व्याप्त है बुरे से बुरे में भी उतना ही है जितना भले से भले में जिस दिन तुम्हें शुभ और अशुभ में जीवन में और मृत्यु में रोशनी में और अंधेरे में सफलता में और विफलता में सुख में और दुख में सब में एक का ही अनुभव होने लगेगा ऐसी जब तुम्हारी पात्रता होगी तभी तुम कह पाओगे परमात्मा है उसके पहले नहीं यह फल है यह पत्ती है यह सूरज है यह बत्ती है यह दुर्बल है वह पुष्ट है यह साधु है वह दुष्ट है यह कवि है वह दार्शनिक यह खंड है और खाने हैं लगभग मनमाने हैं इनमें हम बंधे तो बंधे लेकिन यह मानकर अपना अस्तित्व सिर्फ खाना नहीं खानों में समाय रहना जीवन ने माना नहीं जीवन तो पत्ती है फूल है फल है सूरज है चंदा है साधु है सकल है खानों में बंद रहना जिससे बनेगा नहीं अपने को अपने तक मानना मनेगा नहीं अपने से उस तक चलेगा वह बीच से कुसुम तक फलेगा वह बिखरेगा फूलेगा धूल बन जाएगा चाहोगगा चाहोगे बिछेगा वह पंथ पर चाहोगे बनेगा दुर्वा, धारा बनेगा अभी फूल बन जाएगा वही है एक ही है वही फूल बन जाता वही धूल बन जाता फिर धूल से फूल उगा आते फिर फूल धूल में समा जाते वही जीवन की तरंग में उठता है वही मृत्यु में शांत सो जाता है दिन में वही जागता है रात वही सोता है वही भटकता है वही पहुंचता है लेकिन उसे जानने को कोई तर्क कोई शास्त्र काम का नहीं एक चीज भर काम की है तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़े इसलिए मैं तुमसे कहता हूं बार बार जितने ज्यादा प्रेमपूर्ण पूर्ण बन सको बनो प्रेम से तुम पाओगे प्रेम से तुम जानोगे प्रेम से तुम पहचानोगे जो बात तुम्हारी करते हैं प्रभु रातों दिन हमको लगती है उनकी हैं उनकी बातें बहुत कठिन वे जब देखो तब बहसें करते दिखते वे बड़े बड़े ग्रंथों में तुमको लिखते वे तरह तरह का रूप तुम्हारा बतलाते वे तुम्हें खोजने घने जंगलों में जाते वे कहते हैं तुम छोटे हो अणु से अणु के कण से फिर कहते हैं विस्तृत हो जग के आंगन से प्रभु कुछ हैं ऐसे जिन्हें नहीं आता पढ़ना जो नहीं जानते लिखना या बातें गढ़ना वे सुबह किरण फूटी बिस्तर से उठ जाते और अपने अनगढ़ स्वर में मन का सुख गाते हम उनको सुनते हैं तो तुम मिल जाते हो तुम उनके हाथों खेतों में खिल जाते हो परमात्मा सब तरफ मौजूद है जरा पंडित से बचना परमात्मा सब तरफ से घेरे हुए जरा शास्त्र को विदा देना और आस्तिक के शास्त्र हैं नास्तिक के शास्त्र हैं आस्तिक के पंडित हैं नास्तिक के पंडित हैं पंडित से बचो पांडित का क्या अर्थ होता है पांडित का अर्थ होता है बिना जाने जानने की भ्रांति अनुभवी बनो ज्ञान से बचो तो तुम ज्ञानी बन सकोगे शास्त्र से बचो तो तुम्हारा अपना शास्त्र अविर्भूत हो सकेगा वेद और कुरान से बच सके तो तुम्हारे भीतर से आयतें उठेंगी तुम्हारे भीतर कुरान जन्मेगा तुम्हारे भीतर से वेद की रिचा उठेगी तुम पाओगे तुम्हारे भीतर उपनिषद जन्मने लगे और तभी तुम सारे शास्त्रों का सार भी पा जाओगे लेकिन सारी बात भीतर है और सारी बात स्वयं को निखारने की अपने मन के दर्पण को निखारने की पखारने की दूसरा प्रश्न आप हमें अक्सर समझाते हैं कि मन की बजाय हृदय की सुनो लेकिन कोई कैसे जाने कि उसकी मन की आवाज कौन है और उसके हृदय की आवाज कौन कुछ समझाने की अनुकंपा करें रेणुका बात बिल्कुल सीधी साफ है जरा भी उलझन नहीं मन सदा बाहर की तरफ ले जाने के इशारे करता है हृदय सदा भीतर की तरफ ले जाने के इशारे करता है जब कोई तुम्हारे भीतर बोले कि चलो बाहर धन कमाओ पद कमाओ प्रतिष्ठा महत्वाकांक्षा तो समझना मन बोला क्योंकि हृदय की ये आकांक्षाएं नहीं जब कोई कहे बैठो चुप आंखें बंद करो डूबो अपने में डुबकी मारो अपने अस्तित्व में अपने प्राणों की सुनो भीतर जो नाद उठ रहा है उसमें पगो तो जानना कि हृदय बोला है अंतर यात्रा हृदय की सूचना है, बहिर यात्रा मन की इसमें भूल का कोई कारण नहीं जब द्वेष उठे तो जानना कि मन बोला और जब प्रेम उठे तो जानना कि हृदय बोला जब विचार घेर ले तो जानना कि मन ने पकड़ा और जब भावों की तरंगें उठी तो जानना कि हृदय में हो जब नकार उठे नहीं कहने का मन हो संदेह उठे तो जानना कि मन बोल रहा है क्योंकि मन का अस्त्र है नकार जब आकार उठे स्वीकार उठे श्रद्धा उठे तो जानना कि हृदय बोला कठिनाई नहीं होगी चीजें बिल्कुल साफ साफ है उतनी ही साफ साफ जैसे सिर में दर्द होता है तो तुम्हें पता चलता है सिर में दर्द है और पैर में कांटा गड़ता है तो तुम्हें पता चलता है कि पैर में कांटा गड़ा इतनी ही साफ साफ है शायद बाहर तुम किसी को समझा ना पाओ कोई अगर पूछे कि कैसे तुम्हें पक्का होता है कि पेट में दर्द है कि सिर में दर्द है? क्या लक्षण है तो तुम कहोगे लक्षणा की कोई जरूरत नहीं मुझे पता चलता है कि सिर में दर्द है या पेट में दर्द है उसमें लक्षणा की क्या जरूरत है तुम डॉक्टर के पास जाओ और कहो कि मेरे सिर में दर्द है वो कहे पहले सिद्ध करो तुम्हें कैसे पता चला अगर कोई जोर देकर तुमसे पूछे कि तुम्हें कैसे पता चले तो तुम्हें भी बहुत संदेह पैदा होने लगेगा कि पता नहीं पेट में है कि सिर में कोई अगर बहुत तुम्हें उलझाए तो झंझट में डाल दे सकता है लेकिन भीतर स्वर बिल्कुल साफ होते इतने ही साफ होती ही बात हृदय की और मन की जरा भी विभ्रम का कारण नहीं लेकिन विभ्रम पैदा हुआ है और मैं समझा कि रेणुका का प्रश्न सार्थक है बहुत लोगों को यह झंझट खड़ी होती कैसे समझे पुरुषों को अक्सर यह हो जाता है कि वो मन को ही हृदय समझ लेते और स्त्रियों को अक्सर यह हो जाता वो हृदय को ही मन समझ लेती इसलिए पुरुष और स्त्रियों के बीच संवाद बड़ा मुश्किल होता है पति पत्नी के बीच संवाद कभी बीच देखा है होता ही नहीं विवाद होता है बोले कि विवाद धीरे धीरे पति सीख ही लेता कि बोलने ही नहीं मुला नसुद्दीन के बेटे को नाटक में एक पात्र मिला काम करने का मौका मिला विश्वविद्यालय में पढ़ता है नाटक हुआ घर आया बाप से बोला कि मुझे भी पात्र मिला है मुझे भी अभिनय करने का अवसर मिला है पिता ने कहा किस बात का पात्र मिला तू क्या अभिनय करेगा बेटे ने कहा कि मुझे पति बनने का अभिनय करना है बाप ने कहा तू फिक्र मत कर किए जा कभी ऐसा भी समय आएगा कि तुझे बोलने वाला अभिनय भी मिलेगा इसमें तो बोलने की कोई जरूरत आने वाली नहीं मगर अभ्यास करता चल पति बोलते ही नहीं धीरे देर धीरे चुप होने लगते इसी में सुरक्षा पाती कारण बोलने से सिर्फ विवाद खड़ा होता है क्यों स्त्री और पुरुष के बीच संवाद नहीं हो पाता दोनों के केंद्र अलग अलग है स्त्री भाव से जीती तर्क से नहीं पुरुष तर्क से चलता है विचार से चलता है गणित से चलता है एक पति पत्नी झगड़ रहे थे पति ने कहा बैठो बैठ के शांति से विचारपूर्वक बात करें पत्नी ने कहा कि दो तो विचारपूर्वक बात नहीं करनी क्योंकि जब भी विचारपूर्वक में बात करती हूं मैं हार जाती हूं सीधी बातें होने दो तो विचार इत्यादि को बीच में लाने की जरूरत नहीं क्योंकि विचार से मुझे सदा हानि होती पति सदा चाहता है कि विचारपूर्वक बात हो तो शांति से बैठो तुम अपनी कहो मैं अपनी कहूं विचारपूर्वक निर्णय करें विचारपूर्वक निर्णय में स्त्री हार जाती स्त्री विचारपूर्वक निर्णय होने नहीं देती तुम विचार कर रहे हो वो रोना शुरू कर देती अब कोई सामने बैठकर रो रहा हो विचार कैसे करोगे तुम विचार कर रहे हो वो चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती अब कैसे विचार करोगे वो सिर्फ विचार में बाधा डाल रही वो ये कह विचार नहीं चलने देंगे क्योंकि विचार जब भी करो तभी हार हो जाती वो भाव को बीच में ला रही वो जो आंसू है भाव है वो जो चीजें पटकना है वो भी भाव है वो तुम्हें उद्विग्न कर रही वो तुम्हें मस्तिष्क कह रही उतरो नीचे ये कोई गणित का सवाल नहीं ये पति पत्नी का संबंध है इसमें हिसाब किताब नहीं चलेगा चलाओ दफ्तर में हिसाब किताब यहां तो सीधी सीधी बात होगी सीधी सीधी बात का मतलब होता है कि पति की बिल्कुल समझ में नहीं आती भाव का एक अलग लोक है तर्क का एक अलग लोक है और बातें बहुत साफ है अर्चन इसलिए पैदा हो जाती है कि हमें बचपन से कभी साफ साफ बताया नहीं जाता स्पष्ट नहीं किया जाता हमारे विद्यापीठ हृदय को कोई ध्यान नहीं देते सम्यक शिक्षा कभी अगर होगी दुनिया में तो हम लोगों को बुद्धि को निष्णात करने की कला तो सिखाएंगे ही हृदय को निखारने की कला भी सिखाएंगे इतना ही नहीं हम उनको यह भी समझाएंगे कि कब हृदय में उतरो कब बुद्धि में जाओ कहां किसकी जरूरत है जब दुकान पर बैठे हो बाजार में काम कर रहे हो तो एक बात जब घर आए हो अपने बेटे से बात कर रहे हो या अपनी पत्नी से बात कर रहे हो तो दूसरी दुनिया है यहां उपकरण हृदय का काम आएगा जब परमात्मा के सामने मंदिर में झुके हो तो यहां तर्क इत्यादि को हटा दो यहां भाव की तरंगों को उठने दो यहां प्रार्थना के स्वर गूंजने दो यहां प्रेम आए और तुम प्रेम में दीवाने हो जाओ तो ही प्रार्थना सार्थक होगी पर ये लक्षण ख्याल में रखो मन बाहर जाने की बात करता है द्वेष प्रतिस्पर्धा संघर्ष प्रतियोगिता तुलना विचार का बवंडर खड़ा करता है इनकार, नहीं सुगमता से आती मन को और संदेह स्वाभाविक है संदेह मन का गुणधर्म है। जब संदेह उठे तो समझना कि तुम्हारा हृदय चुप है तुम्हारा मस्तिष्क बोल रहा है हृदय को बाहर से कुछ लेना देना नहीं हृदय का सारा रस भीतर भीतर है हृदय तो ऐसा है जैसे वृक्ष की जड़ें जमीन के भीतर छिपी रहती शाखाएं ऊपर फैलती जड़ें भीतर छिपी रहती ऐसा ही हृदय भीतर छिपा है उसमें तुम्हारे प्राणों की जड़ें जीवन का सारा सत्व वहीं से तुम पाते हो जब भीतर जाने की बात उठे तो हृदय की सुनना और जब भीतर जाने की बात उठे तो जान लेना कि हृदय ने पुकारा है वहां द्वेष नहीं पैदा होता क्योंकि वहां दूसरा नहीं दूसरा हो तो द्वेष द्वैत हो तो द्वेष वहां कोई दूसरा है ही नहीं वहां बस अकेले तुम हो वहां परम सुंदर एकांत है उस एकांत में तो सिर्फ प्रेम ही तरंगण लेता है यह भी जान के तुम्हें हैरानी होगी क्योंकि तुमने अब तक जो प्रेम जाना है वो भी द्वेष का ही दूसरा हिस्सा है तुमने असली प्रेम नहीं जाना तुमने हृदय का प्रेम नहीं जाना तुम्हारे प्रेम का मतलब इतना ही होता है कि इस आदमी से हमें द्वेष नहीं है तब तुम कहते हो इससे हमारा प्रेम है मगर जिससे तुम्हारा प्रेम है एक क्षण में द्वेष हो जाता है जरा सी बात खटक जाए तुम्हारे अनुकूल ना हो बस दुश्मनी हो गई मित्रता को शत्रुता में बदलने में कितनी देर लगती तुम्हारी मित्रता शत्रुता एक ही सिक्के के दो पहलू तुम्हारा प्रेम बहुत कुछ प्रेम जैसा नहीं है द्वेष का ही विपरीत हिस्सा है इसलिए जिससे तुम्हारा प्रेम होता उससे तुम्हारा द्वेष भी होता ईर्षा भी होती मुला ने सुद्दीन की पत्नी कल मुझे दिखाई पड़ी आंखें सूजी सूजी चेहरा फूला फूला मैंने कहा हुआ क्या उसने कहा कि आपको पता नहीं कि मुल्ला बहुत बीमार है तो मुझे रात भर जागना पड़ता है तो मैंने पूछा लेकिन मैंने तो सुना कि रात जागने के लिए एक नर्स रख छोड़ी उसने कहा कि इसलिए तो मुझे जागना पड़ता अब रात भर नर्स पर नजर रखो बीमार भला है बिल्कुल मरना सर्ण है मगर इससे क्या फर्क पड़ता है तो वो मुल्ला नसरुद्दीन रात एकांत में छोड़ना नर्स के पास नर्स नहीं थी तो मैं कभी कभी थोड़ा बहुत शो भी लेती थी नर्स आई तो मुझे बैठे रहना पड़ता प्रेम में तुम्हारे भरोसा कहां है श्रद्धा कहां है तुम्हारा प्रेम तो ईर्षा है जलन है तुम्हारा प्रेम तो एक तरह का बंधन है नहीं इस प्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूं हृदय में जब प्रेम का आविर्भाव होता है तो वह प्रेम एक दशा है संबंध नहीं उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं कि पति से प्रेम की पत्नी से प्रेम की बेटे से कि मां से कि भाई से जब तुम्हारे हृदय में प्रेम का जन्म होता है तो सिर्फ प्रेम का एक भाव होता है तुम वृक्ष को भी छुओगे तो तुम्हारे हाथ में प्रेम होता है तुम पत्थर को भी उठाओगे तो तुम्हारे हाथ में प्रेम होता है तुम नदी में स्नान करने जाओगे तो नदी के प्रति तुम्हारे भीतर से प्रेम बहताओगे तुम अकेले बैठोगे तो प्रेम की सुवास उड़ती रहती जो ले ले तुम्हारा प्रेम तब किसी के प्रति निवेदित नहीं होता चारों ओर बहता है बाढ़ आई होती कंजूस नहीं होता कृपण नहीं होता तुम्हें ऐसे घबराए नहीं होते कि कहीं इसको दे दिया तो फिर उसको क्या देंगे प्रेम को ऐसी चीज थोड़ी प्रेम का अर्थशास्त्र भिन्न है साधारण अर्थास में तुम्हारे पास अगर पांच रुपए हैं और तुमने किसी को एक दे दिया तो चार ही बचे इसलिए तुम्हारे साधारण जीवन में जो प्रेम है उसमें इतनी ईर्षा है पत्नी घबराई हुई कि पति अगर किसी और से प्रेम से के बोल लिया तो फिर इतना कम हो गया अब अब जब मेरे पास आएगा तो इतना नहीं हंसेगा इतनी हंसी तो निकली गई कारतूस खाली अब बैठे रहो कारतूस खा ली तुम सोचते हो प्रेम कोई ऐसी चीज है कि करने से घटता है तो तुम्हें प्रेम का पता नहीं फिर तुमने प्रेम का धोखा खा लिया है हृदय का प्रेम जब उठता है तो जितना दो उतना बढ़ता है जितना बांटो उतना बढ़ता है अगर पति दिन भर हंसता रहा है दफ्तर में भी हंसा है मित्रों के साथ भी मिला है प्रसन्न रहा है तो पत्नी के पास और भी ज्यादा प्रसन्न रहेगा उसके दिन भर की प्रसन्नता उसे प्रसन्न और ताजा रखेगी आनंदित रखेगी पत्नी अगर दिनभर प्रसन्न रही सहेलियों से मिली मित्रों से मिली है बात की है गीत गाए तो पति जब घर आएगा तो प्रसन्न होगी अभी तो हालत उल्टी है दिनभर वो उदास बैठी दिन भर की उदासी इकट्ठी हो जाती बदला किससे लो? वो राह देखती कि आओ पति दिन भर हंसा नहीं अब अगर हंसना भी चाहे तो ओठ साथ ना देंगे हंसना भी चाहे तो हंसी ना निकलेगी ऐसे ही समझो कि घर के बाहर गए कि सांस लेनी बंद कर दी फिर घर क्या लौटोगे मुर्दा लौटोगे तो अच्छा कहो कि पत्नी ये नहीं कहती तुमसे कि घर के बाहर जाओ तो सांस मत लेना जब आओ सांस सदा मेरे पास लेना और पति पत्नियों से नहीं कहते कि देख अब मैं जा रहा हूं अब तू सांस बंद कर दे जब मैं आऊंगा जब हम दोनों पास पास बैठेंगे खूब प्रेम में मगन होंगे सांस लेंगे मगर प्रेम के साथ यही हो रहा प्रेम श्वास है जैसे शरीर श्वास से जीता है ऐसे प्रेम से आत्मा जीती हृदय के दो अंग एक तो फेफड़े उन तक सांस जाती फेफड़ों के पीछे ही छिपा हुआ अदृश्य हृदय उस तक प्रेम जाता सांस कम हो देह निर्बल होने लगती प्रेम कम हो आत्मा निर्बल होने लगती एक ऐसे प्रेम की जब तुम्हारे भीतर अभिव्यक्ति होने लगे जिस प्रेम को बांटने में कंजूसी नहीं आनंद है और जिस प्रेम में किसी एक दिशा में निवेदन नहीं है सभी दिशाओं में बहाव है उस दिन जानना हृदय का प्रेम जन्मा यही प्रेम धीरे धीरे प्रार्थना बनता है और यह प्रेम जन्म सकता है तभी जब तुम्हारे भीतर श्रद्धा हो तुम्हारे तो प्रेम में भी संदेह ही होता है मुला नसुद्दीन एक दिन सांझ घर लौटा पत्नी ने उसके सारे कपड़े देखे कोट देखा कोई बाल इत्यादि मिल जाए अक्सर मिल जाता मिल जाता तो झंझट शुरू हो जाती उस दिन बाल इत्यादि नहीं मिला मुल्ला भी बिल्कुल सफाई करके आया था खूब झड़ा झड़ा के आया था बाल इत्यादि नहीं मिला आज सोचता था कोई झंझट नहीं होगी लेकिन एकदम पत्नी ने सिर पीट लिया और एकदम चिल्लाने लगी रोने लगी मुल्ला ने कहा भाई ना बाल मिला ना कुछ तू तो किसली रो रही किसली चिल्ला रही उसने कहा तो हद हो गई मालूम होता आप तुम गंजी औरतों के साथ भी जाने लगे संदेह तो संदेह हालांकि गंजी औरत तो औरतें खोजना बहुत मुश्किल मामला है मगर संदेह संदेह तुम्हारे प्रेम में संदेह ही संदेह इसलिए वह प्रेम हृदय का नहीं जहां श्रद्धा का आविर्भाव होता है, जहां सब स्वीकार करने की क्षमता होती पात्रता होती फिर तुम्हें जरा भी भेद करने में अड़चन ना आएगी मन और हृदय की भाषाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। हालांकि रेणु का मैं जानता हूं लोगों के भीतर सब अस्त व्यस्त हो गया खिचड़ी हो गया उनके भीतर कुछ भी साफ सुथरा नहीं जो चीजें जहां होनी चाहिए वहां नहीं जैसे भूकंप आया हो और घर की चीजें सब अस्त व्यस्त हो गई ऐसा आदमी सदियों से भूकंप से गुजरता रहा है सब अस्त व्यस्त हो गया है हाथ की जगह पैर हो गए हैं पैर की जगह हाथ हो गए हैं हृदय की जगह सिर हो गया है सिर की जगह हृदय हो गया है मनुष्य एक अराजकता हो गया है इसलिए ऐसे सवाल उठते हैं। लेकिन अगर जरा समझ पूर्वक होशपूर्वक अपने भीतर खोजबीन करना शुरू करो तो चीजें फिर सजाई जा सकती फिर संवारी जा सकती इसी सजाने और संवारने को मैं सन्यास कह रहा हूं सन्यास से मेरा अर्थ इतना ही है कि तुम्हारे जीवन में एक संगीतपूर्ण छंद पैदा हो जाए तुम सुव्यवस्थित हो जाओ तुम्हारा मस्तिष्क मस्तिष्क को तुम्हारा हृदय हृदय हो जब मस्तिष्क की जरूरत हो तो तुम उसका उपयोग कर सको बेकार नहीं है उसकी जरूरत है अब कोई हृदय से गणित के सवाल हल नहीं किए जा सकते लाख रो गणित का सवाल हल नहीं होएगा अगर कोई वैज्ञानिक पहली सुलझाना है तो कितने ही नाचो इससे कोई वैज्ञानिक पहेली नहीं सुलझेगी और उलझ जाए भला लेकिन अगर परमात्मा की खोज करनी तो नाचने से करीब पहुंचोगे और किसी तरह कोई करीब पहुंचता ही नहीं नाचने वाले ही उसके करीब पहुंचते हैं वही उसकी यात्रा है बाहर की दुनिया के संबंध में कुछ जानना हो अर्थात विज्ञान तो मन बुद्धि काम देती और परमात्मा के संबंध में कुछ जानना हो अर्थात धर्म तो हृदय काम देता है दोनों की जरूरत है मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि हृदय को ही चुनो और मस्तिष्क को बिल्कुल फेंक दो इतना ही कह रहा हूं कि तुम्हारी इतनी मालकियत होनी चाहिए कि जब जिसकी जरूरत हो उसका उपयोग कर सको। किसी की भी तुम्हारे ऊपर मालकीत नहीं होनी चाहिए यही स्वामित्व का अर्थ होता है कि जब मुझे चलना हो तो पैर का उपयोग करूं जब मुझे बैठना हो तो पैर का उपयोग बंद कर दू अब एक सज्जन बैठे हो पैर चलाए जा रहे हैं कुछ लोग बैठे बैठे चलाते रहते कुर्सी पे बैठे मगर उनकी टांगें चल रही इसका मतलब क्या इनकी टांगें पागल हो गई इनको पक्का पता नहीं समझ में आ रहा है कि बैठे हैं कि चल रहे हैं अब पैर रुकने चाहिए जब चलो तो चलने चाहिए अगर बैठे बैठे पैर चलते रहे तो जब चलने का मौका आएगा तब तुम पाओगे कि थके हुए अब चले कैसे जब काम नहीं है बुद्धि का तब भी बुद्धि चलती रहती तो जब काम आता है तब थके मंदे होते तब बुद्धि काम नहीं करती उतना ही काम लो जब काम हो तुम सदा पाओगे तुम्हारे सब अंग ताजे तुम सदा पाओगे तुम्हारी सारे यंत्र सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और जब सारे जीवन के यंत्र सुचारू रूप से काम करते हैं तो उनमें एक छंद होता है एक नाद होता है वही नाद सन्यास है तीसरा प्रश्न जगत में सर्वाधिक मूल्यवान क्या है प्रेम परमात्मा भी उतना मूल्यवान नहीं क्योंकि प्रेम मिल जाए तो परमात्मा मिल ही जाता है और प्रेम के बिना परमात्मा मिलता नहीं प्रेम सर्वाधिक मूल्यवान है प्रार्थना भी उतनी मूल्यवान नहीं क्योंकि जिसने प्रेम नहीं जाना वह प्रार्थना से परिचित ही नहीं हो सकेगा प्रेम ही शुद्ध होकर प्रार्थना बनता है प्रेम ही निखर के प्रार्थना बनता है प्रेम समझो कच्ची प्रार्थना है प्रार्थना पका प्रेम इस पार उस पार एक ही कगार इस पार उस पार आर पार धार इस पार उस पार धार और कगार इस पार उस पार प्यार प्यार प्यार इस पार भी प्रेम महत्वपूर्ण है और उस पार भी प्रेम महत्वपूर्ण है इस पार को उस पार से जोड़ने वाला ही प्रेम है प्रेम सेतु है प्रेम है इंद्रधनुष जो जोड़ता पदार्थ को परमात्मा से जो जोड़ता देह को आत्मा से दृश्य और अदृश्य के बीच संवाद है शब्द और सुनने के बीच जलती ज्योति नहीं जलता स्नेह यह जो फैला प्रकाश समर्पित अपरिमेय मानव का मन के लिए अमिट नेह प्रेम करो मनुष्य से शुरू करो मगर रुक मत जाना फैलता चाहे जैसे कोई कंकड़ फेंकता है झील में पहले तो छोटी सी लहर उठती वर्तुल फिर फैलती जाती लहर फैलती जाती लहर दूर दिगंत तक फैलती चली जाती अनंत के किनारों तक फैलती चली जाती मनुष्य से प्रेम शुरू करो क्योंकि वह तुम्हारे निकटतम है लेकिन वहां रुक मत जाना, फिर फैलने दो प्रेम को फिर पशु भी उसमें समाविष्ट हो जाए फिर पक्षी भी समाविष्ट हो जाएं, फिर पौधे भी समाविष्ट हो जाएं, फिर पत्थर भी समाविष्ट हो जाएं। इसलिए हमने परमात्मा की मूर्तियां पत्थर की बनाई ताकि तुम्हारे प्रेम में पत्थर भी समाविष्ट हो जाए मगर तुम ऐसे अद्भुत हो कि तुम मूल तो भूल ही जाते हो तुम कुछ का कुछ करने लगते हो पत्थर को समाविष्ट करना है प्रेम में इसलिए पत्थर की मूर्तियां बनाई ताकि तुम्हें याद रहे कि प्रेम जब तक पत्थर तक न पहुंच जाए तब तक समझना भी यात्रा अधूरी और जहां से भी प्रेम सीखने की संभावना हो जैसे भी सीखो प्यार की सीमा नहीं मुक्त स्वर में कह सकूं वह शक्ति दे प्यार के मेरे पुजारी मन लुटा दू प्यार पर सब कुछ मुझे वह भक्ति दे फूल जैसे खिल गया सीमा नहीं बांधी कि यह तोड़े कि वह तोड़े उसी जैसा लगा ले कंठ से हर कोई न सोचूं बात नाते की कि यह जोड़े कि वह जोड़े जिसे छूदूं वही आभा समेटे स्वर्ण की सब धन्य हो जाए सभी का मैं बनूं सब बन सके मेरे नहीं कुछ अन्य हो पाए बसे वह प्यार की बस्ती कि जिसमें हर किसी का दुख मेरा सूल हो जाए मुझे त्रिशूल भी मारे कोई यदि दूर करने में उसे तो फूल हो जाए प्रेम चमत्कार है प्रेम जादू है अगर हृदय प्रेम से भरा हो तो तुम्हारे लिए कांटे भी फूल हो जाते और अगर हृदय प्रेम से शून्य हो तो फूल भी कांटे हो जाते जिन्होंने प्रेम का जादू देखा सीखा उन्होंने सारे दुनिया को रूपांतरित कर लिया है ये सारा जगत उनके लिए परमात्मा में हो जाता है लेकिन धर्म के नाम पर इतने झगड़े खड़े हुए हिंदू मुसलमान को काटता मुसलमान हिंदू को काटता कोई मंदिर तोड़ता कोई मस्जिद जलाता आदमी के पागलपन का कोई अंत नहीं मालूम होता धर्म का तो सार प्रेम है यह कैसा धर्म ऐसे धर्मों को जाने दो ऐसे धर्मों को विदा दो ऐसे धर्मों के जाने से पृथ्वी धन्यभागी होगी इन पंडित पुजारियों को जाने दो इनको अलविदा दो काफी हो चुका उपद्रव अब आदमी से आदमी के जुड़ने की बात हो यहां देखते हो तुम सारे धर्मों के लोग हैं सारी जातियों के लोग हैं सारे रंगों के लोग हैं न कोई विवाद है न कोई झगड़ा है न कोई उपद्रव है अगर यह छोटे से जमात में हो सकता है तो यही बड़ी जमात में हो सकता है ये पूरी पृथ्वी पर हो सकता है क्योंकि इन्हीं आदमियों से तो सारी पृथ्वी बनी कोई और अलग तरह के आदमी थोड़ी इसी तरह के आदमी तुम जैसे ही लोग पृथ्वी पर हैं, लेकिन गलत धारणाओं ने गलत सिद्धांतों ने गलत शिक्षण ने गलत संस्कारों ने एक दूसरे का दुश्मन बना दिया यहां तुम्हें तो ख्याल भी नहीं आता तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा है वो हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि जैन है कि बौद्ध है घड़ी होगी वह जब प्रेम सारी पृथ्वी पर ऐसा फैले कि प्रेम ही एकमात्र धर्म रह जाए और प्रेम के द्वारा ही एकमात्र प्रार्थना का जन्म हो और लोग प्रेम से ही परमात्मा को पाने चले जिस दिन काबा और काशी एक ही प्रेम के तीर्थ हो जिस दिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो करीब पड़ जाए वहीं जाके आदमी नाच ले प्रेम कर ले प्रभु को स्मरण कर ले तो इस पृथ्वी का रूपांतरण हो सकता है और होना अत्यंत जरूरी है अब या तो आदमी बदलेगा या आदमी मरेगा रोग उस सीमा पे पहुंच गया है कि अब बिना इलाज के काम चल नहीं सकता यह आदमी इतना सड़ गया है कि अगर ऐसा ही आदमी रहा तो यह आखिरी सदी समझो ये 25-30 साल पूरे हो जाएं बहुत मुश्किल है यह जमीन खाली हो जाएगी ये जमीन लाशों से पट जाएगी या तो मनुष्य समाप्त होगा और आत्महत्या कर लेगा अपनी घृणा में डूब के खुद ही मर जाएगा अपने धर्मों की राजनीति और अपने राजनीतों राजनीतिकों के उपद्रव में खुद ही भस्मीभूत हो जाएगा और या फिर इस दुर्घटना के आने के कारण जागेगा सजग होगा और रूपांतरित होगा लेकिन अब आदमी जैसा अब तक था वैसा ही रहने वाला नहीं मैं तुम्हें जो संकेत दे रहा हूं वो नए आदमी के संकेत है। नया आदमी कैसा होना चाहिए और नए आदमी का धर्म क्या होगा इस पृथ्वी पर अब कैसी प्रार्थना की भावभंगिमा बनेगी बननी चाहिए जो आदमी को बचा सकती है यह छोटा सा प्रयोग विराट हो सकता है सभी प्रयोग प्रारंभ में छोटे छोटे होते जीसस के साथ 150 लोग थे कोई बड़ी संख्या न थी बुद्ध के साथ कुछ हजार लोग थे कोई बहुत बड़ी संख्या न थी लेकिन प्रयोग फैले पृथ्वी के कोने कोने तक गए यह छोटा सा प्रयोग और तुम धन्य भागी हो कि इसमें भागीदार हो आज तुम्हें पता भी ना हो जीसस के साथ जो लोग चले थे उन्हें क्या पता था कि वे किस महत्व प्रयोग में भाग ले रहे हैं बुद्ध के साथ जो लोग चले थे उन्हें क्या खबर थी तुम्हें भी कुछ खबर नहीं तुम तो अपने अपने कारणों से आ गए हो किसी को छोटी सी तकलीफ है किसी को चिंता है किसी को और दुख है तुम अपने दुखों को मिटाने आ गए हो तुम्हारे दुख तो मिट ही जाएंगे तुम्हारे दुख मिट ही रहे मेरे सामने एक और बड़ा चित्र भी है उसमें पूरी मनुष्यता समाविष्ट है एक और बड़ा दुख जो हर आदमी को घेरे हुए वह भी मिट सकता है अगर हम आनंद का प्रेम का नाचता हुआ धर्म पैदा कर सके जो विशेषण न माने जो सीमाएं न माने और सीमाएं बड़ी क्षुद्र बातों से बनती वे सभी क्षुद्र बातें एक ही बात की खबर देती हैं कि प्रेम कहीं कम पड़ गया होगा इसलिए मैं कहता हूं प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इस जगत में सीखो प्रेम को लोगों को काटो मत जोड़ो किरणों को न काटो ज्योति के द्वार नहीं पाटो हम सब हैं एक प्राण एक मन लक्ष दीन जन का लाख लाख टुकड़ों में ना बांटो मगर अब तक यही हुआ आदमी वैसी दरिद्र है वैसे ही दीन है वैसे ही दुखी और उसको बांटते चले जाओ बांटो मत जोड़ो तोड़ो मत और जहां से भी आनंद के और प्रेम के स्वर सीखे जा सके वहीं से सीखो चलो ऊषा के पास उसी से मांगे टटका घास किरण का फूलों का चलो ऊषा के पास उसी से मांगे नीला गगन सुनेली सुबह मोतिया घास चलो शाम के पास कि उगते तारागन ओढ़े चांदनी की चादर ताने लगाएं हंसने में होड़े चांद के फूलों से लहर के कूलों से चलो रात के पास अंधेरे को अपना समझें उदासी को सपना समझें दुख को कर डालें आनंद सुबह से लेकर मन के रंग रात से लेकर मन के छंद चारों तरफ मौजूद है बहुत कुछ जरा जुटाओ आयोजन करो सब साज मौजूद है जमाना है बिठाना है विराट गीत पैदा हो सकता है अपूर्व प्रेम की लपट जन्म सकती है चलो ऊषा के पास उसी से मांगे टटका हास आदमी तो हंसना भूल गया अब सुबह से मांग लें हम हंसी थोड़ी सुबह के पास खूब हंसी है सूरज आता है और सारे फूल हंसने लगते हैं। सुबह आया और सारे पक्षी हंसने लगते चलो ऊषा के पास उसी से मांगे टटका घास किरण का फूलों का चलो ऊषा के पास उसी से मांगे नीला गगन आदमी तो आंखें गड़ा लिया जमीन में आकाश की तरफ देखते नहीं छुद्र में लीन हो गया विराट की उसे पुकार सुनाई ही नहीं पड़ती चलो उषा के पास उसी से मांगे नीला गगन सुने सुबह मोतिया घास आदमी तो हीरे जवारातों में उलझ गया कौन देखता है कि मोतिया घास का सौंदर्य क्या है? कि जब घास पर मोती जम जाते सुबह ओस के और सारे मोतियों को फीका कर जाते फूलों का सौंदर्य कौन देखे कौन पूछे बेला से कौन पूछे गुलाब से लोग तो पत्थरों के पीछे पड़े चलो ऊषा के पास उसी से मांगे नीला गगन सुनेली सुबह मोतिया घास चलो शाम के पास उगते तारागन ओढ़े रात आकाश से पूछो राम नाम की चदरिया ओढ़ने से कुछ भी ना होगा उगते तारागन ओढ़े सारा आकाश तारों से भर जाता है कभी इसकी चादर ओढ़ो और नाचो यह चादर परमात्मा की परमात्मा ना भी दिखाई पड़े चादर तो दिखाई पड़ती इसे ओढ़ो और नाचो इसे ओढ़ के नाचने में शायद उससे भी मिलना हो जाए शायद उसकी थोड़ी गंध इस चादर में भी हो है ही उसी की रोशनी चलो शाम के पास उगते तारागन ओढ़े चांदनी की चादर ताने लगाएं हंसने में होड़े लोगों ने रोने में होड़े लगा रखी लोग हिंसा में प्रति हिंसा में होड़े लगा बैठे हंसो हंसाओ दो घड़ी जीवन के हंसने से पाटो इस रास्ते को लगाए हंसने में होड़े चांद से फूलों से लहर से कूलों से हराओ फूलों को हंसने से हराना ही है तो चले चुनाव लड़ने चला मुरारी हीरो बनने बच्चों और अब तो मुरारी दिल्ली पहुंच गए अब तो मुरारी हीरो भी नहीं बनते अब तो वे कहते मैं हूं प्रधानमंत्री और कोई भी नहीं से करो प्रतिस्पर्धा तारों से करो प्रतिस्पर्धा मजा आ जाएगा रस बह जाएगा प्रेम उमगेगा तुम भी फूलों से खेलोगे, तुम भी तारों से हंसोगे आदमी की यह वसीयत है यह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है इस अधिकार को ऐसे ही छोड़ मत दो अवसर ऐसा ही खोना चाहे चलो रात के पास अंधेरे को अपना समझें अंधेरे की शांति देखी अंधेरे का सन्नाटा देखा अंधेरे का संगीत सुना अंधेरे का विस्तार देखा अंधेरे की शाश्वतता देखी ना ना आदि अंत। चलो रात के पास अंधेरे को अपना समझें उदासी को सपना समझें दुख को कर डालें आनंद सुबह से लेकर मन के रंग रात से लेकर मन के छंद ऐसा मैं तुम्हें बनाना चाहता ऐसा तुम्हें देना चाहता हूं छंद ऐसा रंग ऐसा गीत ऐसा राग ऐसा तुम्हें देना चाहता हूं सन्यास, जो उत्सवपूर्ण हो जो महोत्सव हो लेकिन उस महोत्सव का केंद्र प्रेम ही हो सकता है और कुछ नहीं तुम पूछते हो जगत में सर्वाधिक मूल्यवान क्या है मैं तुमसे कहता हूं प्रेम और प्रेम उतरा कि परमात्मा उतरा आज उतरी किरण मन कमल हो गया आज आंखों में पानी सजल हो गया पास आई किरण हास मन में घुला रूप चंदा का जैसे गगन में घुला सब निखर कर धुला नव बिमल हो गया आज उतरी किरण मन कमल हो गया इस किरण को बसा लें अगर प्राण में इस समय को समेटें अगर गान में गूंथ लें कर्म में रोज के धर्म में तो सबल प्राण दिन यह सफल हो गया आज उतरी किरण मन कमल हो गया और इसलिए चाहता हूं कि तुम्हारा सन्यास तुम्हारे तन प्राण में तुम्हारे जीवन में तुम्हारे व्यवहार में तुम्हारे रोज मर्रा के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 अंतिम प्रश्न अब दुल्हन हूं अपने पिया की आपका आशीर्वाद स्वामी आनंद वैराग्य यही घड़ी है शुभ घड़ी जिसकी प्रत्येक व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा है जब कह सके अब दुल्हन दुल्हनों अपने पिया की जब अपने को समर्पित कर सके जब उस प्यारे के पैर पकड़ ले और प्यार हो तो ही उसके पैर दिखाई पड़ सकते क्योंकि वे पैर स्थूल नहीं चमड़ी की आंखों से दिखाई नहीं पड़ते प्रेम की सूक्ष्म आंखें चाहिए तो ही दिखाई पड़ते। प्यारा तो सामने ही खड़ा है तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा दिखाई पड़ जाए तो धन्य घड़ी आ गई और तब सिवाय इसके क्या बचता है कि हम नाचें मगन होकर अब दुल्हन हूं अपने पिया की एक ही पुरुष है इस जगत में परमात्मा से सब गोपियां हैं ऐसा भक्ति का शास्त्र ऐसा भक्ति का अपूर्व सूत्र मीरा गई वृंदावन तो वृंदावन में एक मंदिर था बड़ा मंदिर सबसे बड़ा मंदिर कृष्ण का मंदिर उस मंदिर का जो पुजारी था उसने स्त्रियों को न देखने का व्रत ले रखा था कोई स्त्री मंदिर में अंदर नहीं जा सकती थी जब पुजारी ने स्त्री न देखने का व्रत ले रखा हो तो कोई स्त्री मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती थी कोई स्त्री कभी प्रवेश नहीं की थी मीरा तो नाचती हुई मंदिर में चली गई द्वारपाल खड़े भी थे मगर मीरा का नाच ऐसा था कि द्वारपाल नाच में भूल ही गए वे मीरा के स्वर ऐसे थे कि मगन हो गए द्वारपाल भी नाचने लगे पहली बार कृष्ण का मंदिर कृष्ण का मंदिर हुआ नाच आया गीत आया मीरा आई मीरा के बिना मंदिर खाली ही रहा होगा मंदिर का देवता भी वहां नहीं रहा होगा दुल्हन ही ना हो तो दूल्हा भी वहां क्या करेगा आज दुल्हन आई मंदिर सप्राण हुआ सजीव हुआ द्वार पार भूल गए रोकना कि स्त्री को भीतर जाने की मनाही और मीरा तो ऐसी मस्ती में थी कि रोकता तो रुकने वाली थी भी नहीं ऐसे लोग किसी के रुकने वाले थोड़ी होते वो तो भीतर पहुंच गई पूजा चलती थी पुजारी के हाथ से थाल गिर गया स्त्री दिखाई पड़ गई नाराज हो गया पुजारी चिल्लाया बदतमीज स्त्री भीतर कैसे आई और मीरा हंसने लगी और ऐसी हंसी कि जैसे फूल झर जाएं वृक्षों से और कहने लगी कि मैं तो सोचती थी कि कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई पुरुष नहीं तो तुम भी एक पुरुष हो तो दुनिया में दो पुरुष हुए एक कृष्ण और एक तुम मैं तो सोचती थी उसके भक्त सभी उसकी गोपियां तुम क्या पूजा करते थे तुम किसकी पूजा करते थे अभी तुम्हारा पुरुष भी नहीं गया पुरुषकार्थ होता अकड़ पुरुषकार्थ होता अहंकार अभी तुम्हारा पुरुष भी नहीं गया तुम किसकी पूजा करते थे ये थाल तुम्हारे हाथ से नहीं गिरा तुम्हारे सारे जीवन की पूजा अकारत थी यह सिद्ध हुआ कहते पुजारी तो सख्ते में आ गया बात तो सच थी जैसे बिजली कौंध गई गिर पड़ा चरणों में मीरा के जिसने कभी स्त्री न देखी थी उसने स्त्री के पैर पकड़ लिए जिसने कभी स्त्री छुई ना थी वर्षों बीत गए थे सोचता था मैं ब्रह्मचारी हूं आज उसे पता चला उसे भक्ति के शास्त्र का काखागा भी मालूम नहीं एक ही पुरुष है परमात्मा आनंद वैराग ठीक भाव उठा अब दुल्हन हूं अपने पिया की मेरे पूरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ इसी कोशिश में तो लगाऊं कि सभी यहां दुल्हन की तरह सज जाए सभी ऐसे नाचे सभी के मंग मन ऐसी उमंग से भरे हूं जैसे दुल्हन के भरे होते जो चल पड़ी है पिया से मिलने अकबर शिकार को गया था सांझ हो गई नमाज पढ़ने बैठा एक स्त्री भागी हुई उसके पास से निकल गई उसको धक्का मारती हुई वो नमाज पढ़ रहा था लुढ़क गया बहुत नाराज हुआ एक तो अकबर सम्राट मगर अब नमाज में बीच में बोले भी कैसे जल्दी नमाज पूरी की जब तक पूरी की तब तक वो स्त्री वापिस आती थी रोक को से कहा कि तू होश में है या बेहोश है एक तो कोई नमाज पढ़ रहा हो कोई भी नमाज पढ़ रहा हो कोई भी प्रार्थना कर रहा हो तो इतना तो समझ होनी चाहिए इतना तो संस्कार होना चाहिए कि उसकी नमाज में बाधा ना दो फिर मैं तेरा सम्राट हूं मैं देश का सम्राट तू मुझे धक्का देती गई इतने जोर से धक्का मारा तूने भागते हुए कि मैं लुढ़क ही पड़ा उस स्त्री ने कहा आप नमाज पढ़ रहे थे क्षमा करें मुझे कुछ पता नहीं मुझे किसी ने खबर दे दी कि मेरा प्रेमी आ रहा है तो मैं दौड़ के रास्ते पर उससे मिलने गई थी मुझे तो होश ही नहीं था जब प्रेमी आ रहा हो तो कैसे होश रहे मुझे पता ही नहीं मेरा धक्का आपको लगा रहा आप लुढ़क गए तो एक बात पक्की है आपका धक्का भी मुझे लगा होगा हम दोनों टकराए होंगे मगर मुझे याद नहीं मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी लेकिन महाराज एक प्रश्न मेरे मन में उठता है आप अपने प्रेमी से मिलने में लगे थे प्रार्थना कर रहे थे नमाज पढ़ रहे थे आपको मेरा धक्का पता चल गया आप उस परम प्यारे की याद कर रहे थे और आपको मेरा धक्का पता चल गया और मैं तो अपने साधारण से प्रेमी से मिलने गई थी जो आया भी नहीं खबर झूठी थी मैं तो झूठी खबर में ऐसी लीन हो गई थी तुम सच्चे प्रेमी से मिलने चले थे जो कि सदा का ही आया हुआ है फिर भी तुम्हें मेरा धक्का पता चल गया तुम्हारी आंखों में क्रोध है मुझे क्षमा करो अकबर ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया है कि उस दिन मुझे पता चला कि मैंने अभी प्रार्थना करना सीखा ही नहीं अभी परमात्मा मेरे लिए प्रेमी भी नहीं हो पाया है मैं अभी प्रेसी भी नहीं हो पाया हूं प्रेम जगे और तुम दुल्हन बन जाओ तो चमत्कार हो जाता है ऐसा चमत्कार क्या इल्म उन्होंने सीख लिए जो बिन लिखे को बांचे हैं जो बात नहीं मुंह से निकली बिन ओट हिलाए जांचे, दिल उनके तार सितारों के तन उनके तबल तमाचे मुंह चंग जवा दिल सारंगी पाघुघरू हाथ कमाचे हैं राग उन्हीं के रंग भरे जो भाव उन्हीं के साचे जो बेगत बेसुरताल हुए बिन ताल पखावज नाचे कुल बाजे बचकर टूट गए आवाज लगी जब लहराने जो छमछम घुंघरू बंद हुए तब गत का अंत लगे पाने संगीत नहीं यह संगत है नटुए भी जिससे नटमाने यह नाच कोई क्या पहचाने इस नाच को जाने सो जाने है राग उन्हीं के रंग भरे जो भाव उन्हीं के सांचे हैं जो बेगत ताल हुए बिन ताल पखावज नाचे एक जादू आ जाता है जब प्रेम उतरता है फिर ना तो ताल की कोई चिंता है न वाध्य की कोई चिंता है वीणा टूटी भी पड़ी रहे तो भी उससे स्वर उठते हैं, हैं राग उन्हीं के रंग भरे जो भाव उन्हीं के सांचे हैं जो बेगत बेसुरताल हुए बिन ताल पखावज नाचे कुल बाजे बचकर टूट गए आवाज लगी जब लहराने जो छमछम घुघरू बंध हुए तब गत का अंत लगे पाने आ गया जादू का वह दुलन होके नाचो, जो आग जिगल में भड़की है उस मिसल की उज्याली है जो मुंह पर हुन की जर्दी है उस जर्दी की सब लाली है जिस गत पर उनका पांव पड़ा उस गत की चाल निराली है जिस मजलिस में वह नाचे हैं वह मजलिस सबसे खाली है हैं राग उन्हीं के रंग भरे जो भाव उन्हीं के सांचे हैं जो बेगत बेसुर ताल हुए बिन बिनताल पखावज नाचे अब नाचो नाचने की घड़ी आ गई था जिनकी खातर नाच किया जब मूरत उनकी आय गई कहीं आप कहां, कहीं नाच कहां और तान कहां लहराए गई जब छैल छबीले सुंदर की छबी नैनो अंदर आ गई एक मूर्छा गस आए गई और जोत में जोत समाये गई हैं राग उन्हीं के रंग भरे जो भाव उन्हीं के सांचे हैं जो बेगत बेसुर ताल हुए बिन ताल पखावज नाचे अब रुको मत अब ठहरो मत अब अपने को संभालना मत सब होश बदन का दूर हुआ जब गत पर आ मृदंग बजी तन भंग हुआ दिल दंग हुआ सब आन गई बे आन सजी ये नाचा कौन नजीर अबिया और किसने देखा नाच अजी जब बूंद मिली जा दरिया में इस का आखिर निकला जी है राग उन्हीं के रंग भरे और भाव उन्हीं के सांचे हैं जो बेगत बेसुरताल हुए बिनताल पखावच नाचे आ चित